नादि रूप से अध्यास है और प्रत्यक अभ्यास और परांग अभ्यास ये अलग अलग विभाग में सबसे पहले लिया जा सकता है इनके द्वारा जितने अभ्यास होते हैं कुछ सामान्य लौकिक अध्यास है जिसके बारे में यहां चर्चा नहीं हो रही है उनको केवल दृष्टांत के रूप में लिया जाता है कि जैसे रज्जु सर्पादि अध्यास वो दृष्टांत के रूप में हैं। है ये सारे धर्म है ऐसा दिखाकर किंतु जो भ्रम होता है आध्यात्मिक के संबंध में उसको लेकर अध्यास भाष्य प्रवृत्त हुआ है तो आध्यात्मिक अध्यास में जैसे अनेक प्रकार का अध्यास है इसी प्रकार भ्रम का भी रूप अनेक हो जाता है जैसे हम उन्नीस प्रकार के आविद्यक अध्यासों का विषय किया विचार किया उनमें भी अनेक भेद से अध्यास अनेक हो जाता है अवस्था भेद से निमित्त भेद से अनेक हो जाता है यहां अनेक अध्यासों में जब देखते हैं तो आध्यात्मिक में जो विचार योग्य है जिसकी चर्चा चलनी है उनमें जैसे जीवेश्वर यो भेद ज्ञान जीव और ईश्वर का भेद जानना जीव को ईश्वर को दोनों अलग अलग जानना एक भ्रम है और आत्मा का शरीर विशिष्टत्व ज्ञान ये भी भ्रम है इसका भी निवारण करना है और कर्म और फलों के साथ अपना कर्तृत्व आदि का संबंध रखना आत्मा का कर्म फल संबंधित्व ज्ञान ये भी निवारण करने योग्य है आध्यात्मिक भ्रम है इसी प्रकार ब्रह्म और अथवा ईश्वर में विकारित्व ज्ञान आत्मा में विकारित्व ज्ञान ब्रह्म में विकारित्व ज्ञान ये भी भ्रम के कारण हुआ तो ये कुछ जो है अध्यारोप के अंतर्गत शास्त्रीय विचार में भी ये माना गया है तो जो शास्त्रीय विचार में मान करके हम विचार करते हैं उसको अध्यारोप कहा जाता है और आहार्य अध्यास भी कहा जाता है इसके विषय में ब्रह्मसूत्र भाष्य में आगे विचार करेंगे एक अधिकरण आएगा उसमें भाषिकार इसके विषय में बोलेगी समान अधिकरण को लेकर व्याप्ति अधिकरण आएगा उसमें बताएंगे यहां अध्यास और अध्यारोग को जगह जगह पर्याय के रूप में भाषिकार प्रयोग करते हैं किंतु दोनों में कुछ भेद भी है अध्यारोह करते समय हम जान करके शास्त्र विधि से जान करके प्रयोग करने को है। ये शास्त्रीय अध्यारोप है वो हमको समझाने के लिए होता है आत्मा में बुद्धि को अवतरित करने के लिए उस अध्यारोप को किया जाता है और उसके बाद में उसका अपवाद हो जाता है और कुछ अध्यारोप हम अपने आप भी करते हैं स्वयं जानने के लिए भी कुछ कल्पनाएं कर देते हैं, ऐसा होता है इसको ब्रह्मसूत्र भाषी में भाषिकार ने स्वयं प्रतिपादन प्रक्रिया ऐसा नाम दिया प्रतिपादन प्रक्रिया तो ऐशा ऐसे बताएगा कि इन शब्दों को याद रखने से आपको स्पष्टता होगी इसके लिए मैं बता रहा हूं अन्यथा कहीं कहीं अध्यास को अध्यारूप करते समय आप अध्यारोप दूसरा लेंगे जो शास्त्रीय अध्यारोप लेंगे गलत हो जाएगा अध्यारोह दोनों यहां होता है प्रतिपादन प्रक्रिया के अंतर्गत ही होता है वेदांत की एक ही प्रतिपादन प्रक्रिया है वो क्या है जिस प्रक्रिया से आपको ब्रह्म का ज्ञान आत्म रूप से हो जाए कि ब्रह्मात्मा इत के ज्ञान इसके लिए जो जो उपयुक्त प्रक्रिया है सारे को वेदांत में प्रक्रिया मानी गई है कि ब्रह्म में बुद्धि उपस्थित हो जाए जो जो प्रक्रिया सो है वो सब सही है ऐसा मानते इसीलिए प्रक्रियाओं का भेद विवाद में नहीं पढ़ते हैं उसका तात्पर्य निकाल के आगे जाते हैं सृष्टि प्रक्रिया का भी ऐसा ही है कि वार्तिकार ने कहा यया यया तुम साम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्म सा प्रक्रिया प्रोक्ता साधवी सा नवस्थिता प्रदारणिक वार्तिक में ऐसा कहा कि आपकी वेदांत में अनेक प्रक्रियाएं दिखाई पड़ती है तो इन प्रक्रियाओं की उपयोगिता क्या है इसमें विवाद भी होता है तो कहते हैं हमारी तो एक ही प्रक्रिया है जिससे ब्रह्मात्मा एक जान हो जाए वही प्रक्रिया उसके अंतर्गत सारे कुछ आ जाता है इसलिए कहा यवेश तुमसाम वित्पत्ति ही प्रत्यगात्मी प्रत्यगात्मा में ज्ञान जिस किसी भी प्रक्रिया से होता हो सातव प्रक्रिया प्रोक्ता वो सब हमारे लिए प्रक्रिया ही है उसको प्रक्रिया कहा गया साधवी वो सही भी है किंतु वो कितनी है बोले तो अनवस्थिता उसके कोई निश्चित नहीं है कि आपको इतनी प्रक्रिया यहां करना चाहिए ऐसा निश्चय की कोई आवश्यकता है अन्य कोई भी प्रक्रिया आप ले लो किंतु वो आत्मा में अवतरित करने वाली होनी चाहिए आत्मा से बाहर नहीं ले, ले जाने वाली होनी चाहिए और वेदांत की जो मुख्य प्रक्रिया है अध्यायप अवध प्रक्रिया उसके द्वारा ब्रह्मात्मा के ज्ञान इसमें अंदर होनी चाहिए अब उसी से आपको ज्ञान हो जाता है तब तो वो भी स्वीकार्य है उस दृष्टि से तो तात्पर्य यही है कि उस प्रक्रिया को सही समझे बिना आप वेदांत को नहीं समझ सकते वेदांत समझने के लिए मुख्य प्रक्रिया धारा क्या है यह समझना पड़ेगा इसको सब विस्तार से हम पहले अन्य अन्य ग्रंथों में अध्ययन कर चुके हैं किन्तु यहां प्रसंग आया तो इसको बताया क्योंकि अनेक अध्यासों में भी एक ही तात्पर्य निकलता है कि परत्र पर अवभास, यही तात्पर्य निकलता है अब उसमें आध्यात्मिक अध्यासों को यहां मुख्य मान के विचार करना है इसलिए भाष्यकार ने दो दृष्टांत दिया शुक्ति का ही रजतवत अवभाषते एक चंद्र सदीयदी शुक्ति का ही रजत के समान अवभाषित होता है ये निरुपाधिक अभ्यास है ये ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाती है और जो सोपाधिक अभ्यास है यह ज्ञान के द्वारा निवृत्त नहीं होती उसका कार्य कार्य रह जाता है ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन कार्य रह जाएगा कार्य रहेगा तो उसके लिए दूसरा दृष्टांत दिया ये अनेक जीव अनेक होना ईश्वर जीव में भेद करना ये सब स्वपाधिक अभ्यास है इसके द्वारा वो बाकी आगे का जो प्रारब्धा दी है उसका भी संबंध करते और आगे अभी विचार करना चाह रहे हैं कि आपने ये पहले कहा था कि दो विषय में परस्पर अध्यास होगा दोनों विषय उपस्थित होना चाहिए टीकाकरण ने बीच में कहा था जो विषय उपस्थित नहीं है अधिष्ठान उपस्थित नहीं है तो ऐसे अधिष्ठान में अध्यास नहीं हो सकता अनुपस्थित अधिष्ठान में अध्यास नहीं होता अधिष्ठान सत्य होता है अधिष्ठान का ज्ञान प्रत्यक्ष होना चाहिए अब अधिष्ठान को भी कल्पना करेंगे फिर तो उसके ऊपर अभ्यास करेंगे ऐसा नहीं होता पहले कोई आधार चाहिए जिस पर आप कल्पना करेंगे आधार को भी आप कल्पित मानेंगे फिर उसके ऊपर कल्पना हो जाएगी ऐसा नहीं है क्योंकि इदम हमसे नो सबका ज्ञान चाहिए सबका ज्ञान नहीं होने से नहीं होता इसलिए अधिक का ज्ञान उपस्थित हो तब उसमें अभ्यास हो जाएगा इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। अब यहां हमारे जो विष्वदस्पद प्रत्येकोदन में प्रत्येगात्म ने अभिषयी जो प्रत्येगात्मा जो है विषय नहीं है उसको विषय से भिन्न ही मानते हैं अभिषय मानते विषयी कहा ऐसे में उसमें अध्यास कैसे होगा ये प्रश्न करना चाह रहे हैं टीका में कहा लक्षित रजदादी अध्यास लोगवादी ना न आत्म अनात्मध्यास विशेष आक्षेप उत्थय ये लक्षित रजतादोकवादिद्ध कि आपने रजत आदि का दृष्टात दिया लक्षित है वो सीपी में रजत देखना रज्जु में देखना इत्यादि तो ये सब सिद्ध हो जाता है लोगों का लोगवादी सिद्धत्व भी अब लोग में भी आपने सिद्ध करके लिखा है लोग अनुभव में भी दिखाया और वादी प्रतिवादियों में भी अनेक प्रकार से दिखाया तम पे जी जान्य प्राण्य धर्माध्यासहा इत्यादि से ये तो सिद्ध हो जाता है कि भ्रम के विषय है लोग भी जानते हैं वादी भी जानते हैं ये ठीक है तो लोगवादी सिद्ध होने पर भी न आत्मा अनात्मा अभ्यास रहस्या किंतु आत्मा में अनात्मा अभ्यास नहीं हो पाएगा क्योंकि अध्यास की प्रक्रिया देखेंगे तो उस दृष्टि से आत्मा में अनात्मा का अभ्यास असंभव है अब आत्मा में अनात्मा के अध्यास की बात करना चाहते ये अभ्यास नहीं हो पाएगा कारण क्या है ये बताएंगे विशेष आक्षेप ये विशेष आक्षेप है पूरे अध्यास की प्रक्रिया के ऊपर यह आक्षेप है इसलिए विशेष है क्योंकि अध्यास युद्ध हो जाएगा तो ही आप आध्यात् प्रबंध को और आध्यात् व्यवहार को इत्यादि बोल सकते हो अब अध्यास युद्ध नहीं होता है तो आगे कैसे बोलेंगे? इसलिए विशेष आक्षेपम उत्था यदि उसको उठाता है ने कहा, कथम पुनः प्रत्यगात्म अविषय अध्यासो विषय तद ये कैसे प्रत्यगात्मा जो अभिषय है प्रत्यगात्मा है क्योंकि सबसे प्रत्यग है सबसे अंदर है वो किसी का विषय नहीं होता ये आपने पहले कहाष्म प्रत्यय गोचरे हो विषय विषय न हो ऐसा कहा क्यों विषयी है अब हम जानते भी है कि विषय विषयी नहीं होता और विषयी विषय नहीं होता ये तो सामान्य बात है ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक आत्मा जो विषय नहीं है विषय से भिन्न या मानी विषयी ऐसे प्रत्येक आत्मा में विषय तद धर्माणा अध्यासा कथा विषय का अध्यास सूर्य अध्यास और उसका धर्मों का अध्यास मान धर्म का और धर्मियों का दोनों का अध्यास आप कह रहे हो कि कैसे होगा विषया तद धर्मा विषय का हो यहां धर्मी और तद धर्माण धर्माध्यास तो धर्मी का धर्म का दोनों का अभ्यास आप कह रहे हो ये कैसे होगा प्रत्येगात्मनी अविषय ये मुख्य चीज है प्रत्येगात्मा तो विषय नहीं यदि विषय होता तो शायद हम कभी कभार उसको जान भी लेते कि विषय नहीं बन पा रहा है इसीलिए उसको जान नहीं पा रहे इसका मतलब अब ही है ये तो आज की बात है आदमी का क्यों कारण बता रहे आगे सर्वो ही पुरो अवस्थिते विषये विषयांतरम ये देखा गया है सर्वो ही मन लौकिक और वादी दोनों जो बुद्धिमान है पंडित है वादी है और लोक है दोनों में ही मन यस्मा जो कि पुरो अवस्थिते विषये जो सामने विषय है दिखाई पड़ता है सामने विषय मन जो प्रत्यक्ष होता है जिसका ज्ञान हो जाता है उसी विषय में विषयांतर मध्य भी दूसरे विषय का अध्यास होता है फिर उसका धर्म का भी अभ्यास होता अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास दोनों होता है इसीलिए विषय सामने होना आवश्यक हो गया अन्यथा आपकी जो व्याख्या है उसी के अनुसार ही यहां अध्यास नहीं हो पाए कि पूर्व अवस्थित पुरावन है प्रत्यक्ष सामने अवस्थित स्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास होता है तो देखा युष्म प्रत्यय च प्रत्येकात्मनो अविषयत्व प्रवेशी आप तो यही कह रहे हो क्या कह रहे हो युष्मत प्रत्यय से अपेद युष्म प्रत्यय को छोड़ करके रहने वाला इसका मतलब है युष्म प्रत्यय से भिन्न प्रत्येकात्मा प्रत्येकात्मा का अविषयत्व प्रवेशी उसको तो आप अविषय करते हो विषय से भिन्न करते हो अब ये विषय नहीं हो पाया विषय नहीं हो पाया पूरा अवस्थित नहीं हो पाएगा पूरा अवस्थित नहीं हो पाएगा तो उसमें विषयांतर का अध्यास नहीं होगा यही, ये यह तो आप कह रहे हो ये तो आपकी बात है इसलिए यहां जो आपने कहा उसमें और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है अब कैसे इसमें अध्यास मानेंगे जो प्रत्येगात्मा विषय नहीं बन पाता उस विषय नहीं बनने वाले प्रत्येगात्मा में आप अभ्यास मान रहे हो कैसे हो उच्यते उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते न तावत अयम एकांत तो भाष्यकार कह रहे हैं ये जो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल विषय नहीं है ऐसा नहीं हमने तो पहले सामान्य बात कही थी किंतु ये अहम वो आत्मा जो है ना प्रत्येगात्मा बिल्कुल विषय नहीं ऐसी बात नहीं है तो न तावत पूर्ण रूप से अविषय है ऐसा नहीं किंतु क्या है अस्मत प्रत्यय विषयत्व वो अस्मत् प्रत्यय का विषय बनता है मैंने अहम अहम करके जो वृत्ति हो रही है अहंकार के साथ ये उसके साथ संबंध है उसका विषय बन जाता है अहम के द्वारा उसका भी ग्रहण होता है उसके ग्रहण के बिना अहम का कोई अस्तित्व नहीं है इसीलिए अस्मत्त्यय विषयत्व अस्मत् प्रत्यय प्रत्य का विषय बनता है अपरोक्ष प्रत्येगात्मक प्रसिद्ध जब आप अस्मत प्रत्येक का विषय बनता है तो जो विषय बनता है वो प्रत्येकात्मा कैसे होगा सबसे अंदर ऐसा तो नहीं कर पाएगा इसका मतलब जो विषय बन रहा है उससे भी अंदर कोई है अब जो सबके अंदर होगा वही तो अंदर या प्रत्येकात्मा वो साक्षी होगा तो अब अस्मत प्रत्यय विषय बन जाने से फिर कैसे होगा प्रत्यगात्मा कैसा होगा बोलते अपरोक्ष प्रत्येगात्मा वो अपरोक्ष होता है इसीलिए वो प्रत्यकात्मा है उसको जानने के लिए और कोई उपाधि सहायता की आवश्यकता नहीं होती वो परम प्रत्यक्ष है नित्य अपरोक्ष है वो निरंतर उसको आप जानते ही रहते इसीलिए अपरोक्ष होने से परोक्ष नहीं होता है अब अपरोक्ष होता हुआ आत्म प्रत्यय विषय इसके बीच में सारी कथा है इसका रहस्य वहां बैठा हुआ अपरोक्ष <laughs> होता हुआ भी विषय बन रहा है तो अपरोक्ष प्रत्येगात्मा तीनों को वहां बिठाना है कि प्रत्यगात्मा भी होना चाहिए और अपरोक्ष भी होना चाहिए और आत्म प्रत्यय का विषय भी होना चाहिए अब ये रहस्य कैसा खुलेंगे पहले टीका देखिए इसमें बताएंगे इसको दुदिनों को समझना कैसा है टीका में कहते हैं प्रतीजी पूर्णे पूर्णत्व अननुभाव्य जो प्रतीजी है सबसे अंदर है आत्मा वो पूर्ण है और पूर्णत्व अननुभाव्य स्पूर्ण रूप से उसको अनुभव नहीं कर सकता अनुभव का विषय नहीं बनता अनुभव का विषय है अनुभाव्य अनुभव योग्य अनुभवी मन अनुभव का विषय नहीं बनता स्पुरण रूप से अनुभव का विषय नहीं बनता इसका मतलब विषय का स्पुरण है ऐसा वो नहीं होता पराचाम परिच्छिन्ना अनुभाव्यानाम बुद्धियादीनाम तदर्माणाम से नाभ्यास इसीलिए जो बाहर है पराचा मन ये पराम शब्द का षष्टी बहुवचन बाहर स्थित रहने वाले परिछिन्नाना परिच्छिन्न होते हैं और ये जो है पूर्ण है इसका विशेषण पूर्ण है और प्रतीक है और बाहर जो है परिच्छि होता है विषय बनने के लिए परिचिन होना पड़ता है परिचिन्न नहीं हो तो विषय नहीं बनेगा और उसमें कोई उपाधि ऐसे धर्म भी लगना चाहिए तो परिच्छिन्ना अनुभाव्य माना नाम परिच्छिन्न है और अनुभव का विषय बनने योग्य कौन है वो बुद्धि आदि ना बुद्धि आदि है ये सारे परिचिन्न हैं और अनुभव के विषय बनते हैं इसमें हलचल भी होता रहता है चंचल भी है इसके कारण इसका ज्ञान होता है और तब धर्मान उसका धर्म का अध्यास होना था किंतु यहाँ नहीं हो पाए यहाँ कारण क्या है कि प्रतिजी पूर्ण है और क्या है स्पूर्णत्व अनुभाव्य है जैसा ऋषि का इदम ज्ञान आपको हो रहा है वो उसके अंश से स्पुरण हो रहा है उसका ऐसा ये विषय बनकर के स्पुर नहीं हो रहा अब विषय बनकर के जिस पूरण नहीं होगा तो आप अध्यास करके दिखाए नहीं दिखा सकते ये बाहर विषय है सारा जितने भी बताया इसलिए तत्धर्मा नाम से ना अध्यास ये अध्यास नहीं हो पाए निधो विरुद्धा नाम अधिष्ठान अधिष्ठेय तो असंभव आदि अच्छा। कारण क्या है आपने ही अपने मुख से पहले कह दिए थे क्या कह दिया असमत प्रत्यय युष्मत हो विषय विषयो तम प्रकाशवद्ध स्वभाव इधर इतर भाव अत तो सिद्धाया तर्माण इधर इतर भाव अति ये कहा था यही बोल रहे मिथो विरुद्धान तो परस्पर विरुद्ध है अब विरुद्ध रहने वाले का अष्ठान अधिष्ठेय तो असंभव अतिष्ठान अधिष्ट यह भाव नहीं बन पाता है इसीलिए आप कहा था वहां वास्तविक संबंध दोनों का तादाद भी के दोनों बनेगा नहीं ये बताया था आपने कारण क्या बताया हम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव बोला तो ये विरुद्ध स्वभाव यहां भी है क्योंकि एक तो पूर्ण है प्रत्यक्ष है और उसका स्वरण नहीं होता है वो अभिषय है और दूसरा जिसका आप आरोप करना चाहते हैं वो परिच्छिन है बाहर है और विषय बनता है और बाहर अंदर का फर्क हो गया अब एक चीज बाहर है दूसरी चीज अंदर है वो बाहर की चीज का अंदर में आरोप होता है ऐसा नहीं होता वो बाहर चीज अलग है अंदर की चीज अलग है तो बाहर जो है उसको अंदर में अंदर के साथ है? नहीं होता है दोनों में कई भी प्रकार से आप देखो नहीं बन पाता इसमें अध्यास नहीं हो पाता, और आप अध्यास मान के अध्याप लिख रहे इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं कुछ कम है ये दिखाना चाहते तब ये बैठा हुआ था एक देश एक देश बीच में एक शंका करता है बोलते हैं कि ये ठीक है आपने जो कहा कि ये वस्तु का नहीं हो सकता किन्तु तो उच्च तो रास्ता है क्या है कि विरुद्धा नाम ऐश्यता प्रमृति अयोग्य सद अध्यात योग्यता कल्प्यम अधिष्ठान अधिष्ठेय इत्या संज्ञा कोई बात नहीं विरुद्ध है भले ही विरुद्ध हो विरुद्ध रहने वाले दोनों का आयक्य नहीं हो सकता तादात्म्य भी नहीं हो सकता ऐक्य तादात्म्य प्रमिति आयोगे भी आयक्य और तादात्म्य का संबंध नहीं होता ये आयक्य तादात्म्य में क्या भेद बताया हाँ। भेद सहिष्णु कौन है है भेद असहिषु ऐक्य है ये शब्द बार बार आएंगे तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा नहीं तो शब्द तो अर्थ एक ही है ऐक्य और दादात बोले तो और कोई विशेष नहीं इसके द्वारा वो अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं हो पाएगा ये आपने कहा था तो विरुद्धा ऐक्य दादातम्य प्रमि अयोगी ये नहीं हो सकता है क्योंकि विरुद्ध है तो भी अध्यास योग्यता कल्प्यता उसमें अध्यास योग्यता रहने से हो जाएगा अध्यास करने के लिए कोई योग्यता मिल जाए उस योग्यता से हो जाएगा वो योग्यता क्या है वो देखना है दोनों के दोनों वस्तु है और उसमें कुछ सादृश्य भी है इत्यादि योग्यता अत्यंत भिन्न नहीं है कुछ सादृश्य होना चाहिए योग्यता वो सादृश्य है जैसा सर्व का आकार आदि सादृश्य वैसा उस अदृश्यता से कल्प्य किम कल्प्य अधिष्ठान अधिष्ठेयत्व इतिहास अधिष्ठान अधिष्ठेय की कल्पना अब करिए और उसके बाद फिर बाकी जो कार्य होता है उसको कर सकते हैं ऐसे एक देशी ने कहा तो उसके उत्तर में कहते हैं वो भी नहीं हो सकता ये पूर्व पक्ष का भाष्य है नहीं हो सकता क्यों क्योंकि सर्वो ही पूर्वस्थित विषय विषयांतर अध्यक्ष भी ऐसा मान भी ले तो कि क्या होता है कि सामने जो विषय है उसमें अध्यास होता है जो विषय सामने नहीं है उसमें अध्यास नहीं देखा गया ठीक है आरोपी न तुल्य इंद्रिय ग्राह्यत्व अधिष्ठान दृष्टम ये बोल रहे जिसका आरोप होना है आरोप्य जिसका आरोप होने वाला है उसको कहेंगे आरोप तो आरोप्य के साथ तुल्य इंद्रिय ग्राह्यत्व होना चाहिए अधिष्ठान का तुल्य इंद्रिय तो का राज्य एक साधारण सदृश्य है आरोप्य भी और अधिष्ठान भी तुल्य इंद्रिय के साथ एक इंद्रिय के साथ संबंध रखना चाहिए यह अध्यात्म के लिए एक और अध्यात्म का होने के लिए एक और रहस्य है तुल्य इंद्रिय से होना चाहिए अब आप कान से शब्द सुन रहे हैं और आंध से सर्प ऋषि को, को देख रहे हैं तो उस पर कुछ अध्यास नहीं होता दोनों एक विषय होना चाहिए कान कांत सुन रहा है तो कान कांत सुनने वाले दो विषय में अध्यास हो सकता है आंख से देखने वाले दो विषय में अध्यास हो सकता है अध्यास केवल देख करके ही होता है ऐसा नहीं है अन्यत्र भी होता है अन्य विषयों में भी होता है क्योंकि एक को सुनकर के हम दूसरा समझ लेते ऐसा होता है समझ से तो आरोग्य के साथ तुल्य इंद्रिय ग्राहित्व अधिष्ठान का होना जिस इंद्रिय से अधिष्ठान का ग्रहण आंशिक रूप से हो रहा है उसी इंद्रिय से ही उसी इंद्रिय का विषय रूप से आरोप हो उसी इंद्रिय का विषय रूप से आरोप अब सर्प का आरोप हमने किया किस इंद्रिय का विषय था दृष्टि का विषय था दृष्टि के विषय रूप से दर्शन का विषय बन करके उसका आरोप हुआ यह हुआ इसीलिए वहां विषय दर्शन का इस प्रकार से वहां आरोप हो जाता जब आरोप होने के बाद बाकी भी वहां आरोपित कर देते हैं सुख न उसका शब्द सर पर आवाज कर रही है आवाज कर रहा है और उसमें से फिर कुछ जो, जो उसका स्मेल आ रहे है, सब भी हो सकता है किंतु मुख्य तो वहां दृष्टि है दृष्टि से आरोपित कर दिया ऐसा होना जरूरी है यहाँ अभाव अभावात्म अध्यात्म यहाँ वो नहीं है आपके पास आपकी जो आत्मा है वो अभिषय बना हुआ है वो कोई इंद्रिय का विषय नहीं अब वो इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा तो उसी इंद्र जिसका आप आरोप करना चाहते हैं देहादि देहादि को तो दर्शन का विषय है चक्षु का विषय है वो अधिष्ठान चक्षु का विषय है क्या नहीं है कैसे हो सकता है वो बिल्कुल अलग इस किसी चीज का विषय है और यहाँ अलग का आप आरोप करना चाहते हैं तो देहादि में जो दो धर्म है वो जिसमें नहीं है ऐसा अधिष्ठान को पकड़ के उसमें आप उसका आरोप नहीं कर सकते ये पूर्व पक्ष का है इसलिए आरोप नहीं होता तो सर्वो भी पुरो दे। ये है पूर्व दे का अर्थ किया ठेकार आ रहा है दे मतलब एक इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य हो ऐसा सर ही प्रत्येक आत्मी अभ्यास दृष्टि विषयत्वअ यदि आप ये बोलते हैं कि प्रत्येक आत्मा में अभ्यास होता ये यदि बोलेंगे तो उसका क्या आस नहीं करेगा प्रत्येगात्मनी अध्यात्म दृष्टि अध्यात्म की दृष्टि यदि रखेंगे तो विषयत्व भविष्य तब उसको विषय भी मानना पड़ेगा आपको उसके बिना नहीं हो पाएगा विषय मानना भी पड़ेगा और एक इंद्रिय के द्वारा ग्रहण भी मानना पड़ेगा जिस दीदी में अध्यास माना जाता है ये इतिहास ऐसी आशंका होने पर उसके संबंध में युष्म दीदी ये जो है युष्म इत्यादि से पूर्वक्ष कहता है युष्म प्रत्यय अभेदस्त प्रत्यत्मा अविषय स्वप्रवेश ये आप नहीं मानते आप अस्मत प्रत्यय को विषय बनाना नहीं चाहते है और कोई दृष्टि का इंद्रिय का विषय है ऐसा भी मानना नहीं चाहते है ऐसे स्थिति में युष्म प्रत्यय से अपेद है आप युष्म प्रत्यय को क्या मानते विषय मानते है जो आत्मा से इधर सारे युष्म प्रत्यय का विषय है अब उसी को ही लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं अब आत्मा में विषय विषयत्व तो नहीं आ सकता विषय तो कहाँ रहेगा यहात प्रत्यय गोजरत्व तत्र विषयत्व तो मानना पड़ेगा आपकी दृष्टि से ऐसे में यहाँ आत्मा को विषय कैसे बनाएंगे और विषय बनाने पर भी एक इंद्रिय तो भी लाना पड़ेगा इसीलिए बोला कि आपने ही एक कहा जो जिसने जो पीटने के लिए आया उसी के ढा लेके उन्हीं को पीटा जा रहा है अब पहले आपने ही ये कहा था वो हमारे मन में उद्धि में है अभी हम भूले नहीं है तो वो ही आप फिर उसके दो बोल रहे आप ऐसे कैसे हो ठीक है प्रत्यक्ष आत्मत्वाच अत्य अविषयत्व कारण दो है आत्मा विषय नहीं हो सकता उसके लिए दो हेतु एक तो आत्मा अत्यंत प्रत्यक है अत्यंत अंतर और आत्मा ही भी है आत्मा मतलब मैं मैं कभी मैं किसी चीज को देखने वाला होता मैं विषय नहीं बनता आत्मा तो कभी विषय नहीं बनता तो प्रत्येक आत्मत्वाच तो यह विषयत्व तो। प्रत्येक आत्मा इसलिए जोड़ के बोलते हैं भाषिका कि वो प्रत्येक भी है आत्मा भी है इन दो वेदों से कभी वो विषय नहीं बन सकता अन्यथा इदम प्रत्यय विषयत्व तो आपादा यदि उसको विषय बनाएंगे इसके विपरीत अन्यथा माने उक्त प्रकार से विपरीत प्रकार से आप उसको मानेंगे क्या मानेंगे कि वो विषय है ऐसा मानेंगे तब क्या होगा इदम प्रत्यय विषय तो आ जाएगा उसमें मतलब युष्मत प्रत्यय विषय तो आ जाएगा अस्मद प्रत्यय विषय तो चला जाएगा वो विषय बन गया विषय बनने का मतलब युष्मत प्रत्यय विषय तो बने युष्मत अस्मत प्रत्यय गोजर में विषय विषय है तो विषय तो जाएगा इसलिए इदम प्रत्येक विषयत्व तो आपादादा इस आर की आ जाएगी और वो ठीक है हम कहेंगे नहीं हम युष्मत प्रत्यय का विषय मान लेंगे प्रत्येक आत्मा को अभ्यास करने के अधिष्ठान बनाने के लिए हम उसको ईस्मत प्रत्यय का विषय मान लेंगे तब क्या है अपराभांधापादा च यदि ऐसा मानेंगे तो आपका सिद्धांत नष्ट हो जाएगा सिद्धांत हानि हो जाएगी सिद्धांत हानि बहुत बड़ा दोष है तो अपराधांता अपराधांत मान्य राधांत होता है सिद्धांत तो अपसिद्धांत हो जाएगा कि अपसिद्धांत होने पर आपकी वाणी सही नहीं है आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा ऐसे तस्मा तस्मिन अध्यासो दृष्टो भी श्लिष्टो न इत्य इसीलिए उसमें अध्यास मालूम पढ़ने पर भी वो ठीक नहीं बैठता श्लिष्टो न सम्य प्रकार से नहीं हो पाएगा आप तो मान रहे हैं बात अलग है मानने पर भी हो नहीं पाए मानना अलग है होना अलग यह मानने की बात तो चल रही है किंतु तो होने की बात नहीं बन पा रही है ऐसा कहा अनात्म विशेष आरोपे तद विशेषांतर से अधिष्ठान तोपे यहां तक पूर्वक्ष जब हुआ तब उत्तर में सिद्धांत कहते हैं वेदांतिक का उत्तर है अनात्म विशेष आरोप ये अनात्म विशेषों का आरोप की स्थिति में जब अनात्म धर्मों को अविशेष स्थान में आरोप करते हैं उस स्थिति तब विशेषांतरत अधिष्ठान उसके लिए विशेषांतर चाहिए एक विशेष सरपारी का आरोप करने के लिए दूसरा विशेषांतर चाहिए अन्य वस्तु चाहिए अन्य एक चाहिए उसमें होता है अधिष्ठानी ऐसा ही अधिष्ठान बनता है ऐसा देखा गया जैसा पूर्वक्षण ने कहा उसको स्वीकार करा ये तो देखा गया है पूर्व सर्वो ही पूर्व अवस्थित विषय विषयांतर अभ्यस्थित एक विषय में ही दूसरा विषय का अभ्यास होता है ये देखा गया इसमें दोष नहीं ऐसा होने पर भी तन्मात्र आरोपे चिदात्म का चिदात्म अधिष्ठान किंतु केवल तन्मात्र आरोप में तन्मात्र आरोप में ये चिदात्मा का जो स्वरूप है लक्षित चैतन्य वो लक्षित चैतन्य मात्र के आरोप में वो चिदात्मा अधिष्ठान बन जाएगा विषय होने की आवश्यक उस प्रकार से विषय होने की आवश्यकता नहीं और अनात्मा होने की भी आवश्यकता नहीं है कि चिदात्मा का जो स्वरूप है चैतन्य उसमें जो विषय को आप आरोप कर रहे हैं उसके साथ चैतन्य का आरोप कर रहे यानी अहंकार आदि को चैतन्य मान रहे आप तो उतने मात्र आरोप के लिए चिदात्मा ही यह अधिष्ठान बन जाएगा यह लक्षित व्यक्ति से लिया चिदात्मा अधिष्ठान बन जाएगा उच्च देखा कैसे अधिष्ठान बन जाएगा उसके लिए कहा नाव अयम एकांत ने पूर्ण रूप से अविषय ऐसा नहीं है कुछ विषय बन भी रहा किस दृष्टि से उसको रखना है अभी एकांत कहने पर पूर्ण रूप से नहीं ऐसा होता पूर्ण रूप से होने को एकांत कहते हैं। तो है। अविषय न एकांत पूर्ण रूप से वो अविषय है ऐसा नहीं है कुछ विषय ना भी आ रही है कैसे वो अहंकार आदि को लेके उसमें वाच्यता आ जाता है अहंकार आदि विषय रूप से बन रहा है उसमें प्रतिबिंबित है आत्मा अहंकार आदि को आप प्रत्येक रूप से डाल रहे सर्व क्षेत्र क्षेत्राध्याय की बात हमने पहले कहे थे तो वहां विषय विषयो हो क्षेत्र क्षेत्र विषय विषयो हो ये कहा तो उस दृष्टि से वो किस अंश कुछ अंश में वो बन जाता है उसके बाद में वो उसी का ही संबंध बाहर बाहर होने से तत्त संबंध से भी वो बन जाए इसीलिए एकांत विषय हो तो उसको आप ग्रहण ही नहीं कर सकता एकांधे देना विषय नहीं है किंतु कि बाह्य विषय नहीं है बाह्य विषय में जैसा विषयता है ऐसी विषयता यहां नहीं है वो आपको समझना पड़ेगा बाह्य विषय इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है ये ऐसा विषय है अपरोक्ष रूप से प्रत्यक्ष अपरोक्ष है, है। साक्षी रूप से अपरोक्ष है इसीलिए इसमें अंदर है विषय अस्मत विषय होने पर भी अपरोक्ष से प्रत्येकात्मक तो प्रसिद्ध दोनों जोड़ दिया ना कि अपरोक्ष रूप से है परोक्ष रूप से नहीं बाघ्य विषय परोक्ष रूप से होता है अन्य इंद्रियों की सहायता से अन्य कारणों की सहायता से बाह्य विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है किंतु ये ऐसा नहीं है कितना अंतर है इसलिए उच्चतय ग्रंथ से उत्तर दिया तो विरुद्ध वस्तु तो अधिष्ठान अधिष्ठेयोगे तो भी कल्पना या सबसे भाव क्या तात्पर्य है कि विरुद्ध दोनों वस्तुओं का अधिष्ठान अधिष्ठेय भाव नहीं हो सकता किंतु अधिष्ठान अधिष्ठेय भाव को हम मान सकते उसकी कल्पना करके काम चल सकता है क्योंकि वो कामसिक रूप से वहां अधिष्ठान होने की योग्यता दिखाई पड़ रही है तो उसको लेके हम अधिष्ठान मान सकते दूसरा कार्य दिखाई पड़ रहा है तो वहां उसके लिए प्रक्रिया तो बतानी ही पड़ेगी तो कौन सी प्रक्रिया है वो देखेंगे तो ऐसी कल्पना बने और वास्तविक तो विषय बन करके अधिष्ठान बन गया चिदात्मा ऐसी बात नहीं है बन गया है किस रूप में ये कामसिक रूप से अस्मत प्रत्यय गोजर तो को लेकर के वहां तो बनाया ऐसा करके बनाया इसलिए पहले भाषिकार ने अस्मत प्रत्यय गोजर का गोजर शब्द का प्रयोग किया अस्मत प्रत्येक के द्वारा वो मालूम पड़ रहा है कि मुझे अभ्यास है मैं अज्ञानी हूं मालूम तो पड़ रहा है किसको मालूम पड़ रहा है अज्ञानी को मालूम पड़, पड़ रहा है कि ज्ञानी को मालूम पड़ रहा है कुछ ना कुछ मालूम पड़ रहा है तभी तो बोल रहा है मैं अज्ञानी हूं करके बार बार बोलता रहता जिंदगी भर रोता रहता है मैं अज्ञानी हूं अज्ञानी हूं मुझे कुछ नहीं आ रहा है क्या करेगी क्या करेगी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो ये हो तो रहा है अब ये बाहर तो नहीं है अज्ञानी बाहर है कि अंदर है अंदर पकड़ के बैठा हुआ है झूठ मिल रहा है तो वो अंदर है उसको पता है अंदर ही है बाहर नहीं क्योंकि बाहर के सारे को हटाने पर भी अज्ञान नहीं हट रहा है। अब बाहर अज्ञान है समझ लो बाहर अज्ञान से जितने जितने, जितने चीजों से आपको परेशानी हो रही है उनको सारे आप हटा दो तब अज्ञान मिट जाएगा ऐसा नहीं मिटता अज्ञान तो नहीं मिट रहा इसका मतलब अंदर ही घुसा हुआ है अंदर से आप हटा नहीं पा रहे क्योंकि तो अंदर की कोई चीज को तो हम नहीं हटा सकते अंदर की जो चीज हटा सकते क्या वो है तो अंदर ही हमारा लेकिन हटा नहीं सकते ऐसा ही अंदर अंदर होने पर आंधर के है सबसे अंदर अंदरतम है तब तो नहीं हटा पा रहा है इसीलिए आपके साथ ये चलता रहे ना जन्म जन्म अंदर छोड़ नहीं पा रहा है स्वीकृति में जा रहा है सबको छोड़ रहा है क्योंकि ये नहीं छूट रहा है ना इसीलिए यह तो, तो अनुभव है कि है ये अज्ञान है और अपने को अज्ञान ये स्वीकार कर रहा है कि प्रत्यक्ष हो रहा है उसका कार्य हो रहा है सारी परेशानी खड़ी हो रही है अब वो किसको हटाए कहां हटाए कुछ नहीं होगा हटाने पर बात नहीं बनेगी इसको अंदर से साफाई करना पड़ेगा ये सफाई करने के लिए इसको जानना पड़ेगा स्वीकार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं प्रकार के वो अधिक्षाध भाव है ज्ञान अभिषयत्व न अधिष्ठान ये ये का क्या कहा था पूर्वक्ष ने कि एक इंद्रिय का विषय दोनों होना चाहिए ना तभी तो जाकर के अधिष्ठान अधिष्ठे भाव बनेगा जिस इंद्रिय से आप आरोप्य मान रहे हो उसी इंद्रिय का विषय अधिष्ठान भी होना चाहिए तब जाया करके उसमें आरोप भाव बनेगा अन्यथा नहीं बनता ये आपने कहा अब यहाँ कैसे बनेगा वो यहाँ आप अधिष्ठान अध की कल्पना करेंगे तो वो कैसे बनेगा दोनों एक एक ज्ञान कैसे होगा तो बोलते ज्ञान अविषय एक ज्ञान के विषय नहीं बनने से अधिष्ठान अधिश्चय योग्यता न अधिष्ठान अधिश्चय योग्यता नहीं है यहाँ आत्मा में और ये आदि आदि में अहंगारादि मुद्दियादिमें आधिषाधिशय योग्यता नहीं है क्योंकि ये का विषय अब तो नहीं है ऐसा जो आपने कहा था, था तब उसके उत्तर में न ये नावदय एक अषय है ऐसा नहीं इसका तात्पर्य क्या है एककस् तोर्भ आरोपे अपेक्षते न विषयतया भानम कवल व्यतिकाभा ये ध्यान दीजिए कैसे बता रहे हैं इसको आपका क्या तर्क था कि अधिष्ठान अधिष्ठेय भाव होने के लिए दोनों को एक माध्यम से, से जानना पड़ेगा एक प्रमाण से जानना पड़ेगा एक माध्यम का विषय दोनों होने की संभावना हो तब आपको अधिष्ठान अध्यय भाव संभव है जैसे रजू सर पार्टी हम यहां कैसे अधिष्ठान अधिश्चे भाव होगा तो दोनों का आप एक विषय कैसे मानेंगे तो बोल रहे हैं एकस्मिन विज्ञाने तयोर भान मात्र कि एक विज्ञान का मतलब क्या है कि दोनों का भान मात्र अपेक्षित होता है आरोग्य के लिए दोनों का भान एक प्रकार से होना चाहिए वो तो कैसे होना चाहिए इसका कोई आवश्यकता नहीं किसी भी प्रकार दोनों एक जैसा भाषित होना चाहिए इतना मात्र अपेक्षित है एक विज्ञान का मतलब इतना ही अपेक्षित है दोनों एक समान से भाषित हो तब हो सकता है तो एक विज्ञान है एक विज्ञान होने के लिए तयोर भान मात्र आरोप है अपेक्षित उन दोनों का भान मात्र अपेक्षित है भान का मतलब यहां ध्यान देना कि वो जो आप देख रहे हैं विषय रूप से आप जान रहे हैं या जिस इंद्रिय से जान रहे हैं उसके द्वारा प्रमाणित होने की आवश्यकता नहीं और विषय की सारी सामग्री वहां उपस्थित हो ये भी आवश्यक नहीं और ज्यादा दृष्टा इत्यादि विषय इत्यादि भेद से सारा सिद्ध हो ये भी आवश्यक कैसा भी वहां भान होना चाहिए क्यों ऐसा कह रहे हैं देखो हमने क्या कहा अभी दृष्टान भी देखो हमने ये कहा कि सीपी का ज्ञान भी आंग से होता है सीपी में आरोपित होने वाले रजत का ज्ञान भी आंग से होना है क्योंकि कारण क्या है उन दोनों का हम सादृश्य ले रहे चाक चक्य ये सादृश्य ले रहे हैं तो चाकचक्य है यहां भान मात्र चाकचक्य मेरे समझते है ना चमकना चमचमकता हुआ जो दिखता तो ये चमचमकना ही यहां दृश्य है भान मात्र है चम चमकना हो रहा हुआ। वो दोनों में सादृश्य है दोनों का विषय दृष्टि है चक्र है ये भी हो गया किंतु आप देखो ये कोई प्रमाणित हुआ है क्या ये चमचमकता हुआ जो चमचमकना जो भाषित हो रहा है वो रजू सी पी में और रजत में समान है क्या नहीं है ये आंख ने उसको प्रमाणित किया है नहीं किया कुछ नहीं किया केवल चमचमकना रूप जो भान मात्र है वो दोनों आंख का विषय बन रहा है ये तो ठीक है किंतु जो चमक सीपी का है वो चमक रजत का नहीं है है ना तो उसमें आप कहा सिद्ध करोगे कि ये तो बिल्कुल दोनों का एक विषय हो करके हो रहा है ऐसा नहीं है केवल एक भान के लिए निमित्त तो बना चमचमक ये बन गया इतने तो हो रहा है और वहां रजू सर्प में क्या है कि वो जो आकार है जो इदम रूपे में भाषित होने वाले आकार है वो आकार सादृश्य है आकार सादृश्य भान है सामान्य भान है वो आकार को आपने सिद्ध कहा किया आकार सही है गलत है आपने देखा है क्या नहीं देखा वो आकार को यदि सही देखने जाओगे तो फिर तो रजुसिद्ध हो जाएगी अब उसमें फिर सर्प का खड़े हो जाएगा नहीं आ पाएगा इसका मतलब आंग से तो दिख पड़ रही है ये आप बोल रहे हैं किंतु तो सही सही तो आंग से दिख पड़ रहा है यह आप सिद्ध नहीं कर सकते समझाए ना आप बोल रहे हैं कि आंग से आप देख रहे हैं किंतु तो आंग से देख रहे करके सिद्ध नहीं कर सकते आप आंख से देखता हुआ जैसा बातित हो रहा है आपको यह कहना पड़ेगा यदि आंग से आपने सही देखा जैसा आप पुस्तक को देखा सही देखा तो ज्ञान पकड़ा ऐसा ही है इसमें कोई भ्रमो होता है ऐसा आंकते यदि आप पड़ी हुई रजू को आपने देख लिया इसका क्या अर्थ होगा फिर आ ही सकेगा क्योंकि देख लिया आपने तो इसका मतलब देखना जैसा हो गया है कुछ ये भानना समझे ना तो यहां भी ऐसा है आपको इतना आम से तो मिल ही रहा है केवल एक लक्षण को लेके एक गुण को लेके एक सादृश्य कुछ भी हो क्योंकि तो अलग अलग में अलग अलग सादृश्य है उसको लेके बुद्धि में वो वृत्ति भाषित होना है इतना यह उस इंद्रिय से उसको दे के सिद्धित कर दिया ये नहीं होता ये हो गया तो फिर तो बात आगे बढ़ेगी नहीं अजर नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं हुआ है सामान्य हो गया कि चम चमक वहां है तो चम चमक से वहां बुद्धि ऐसी भ्रमित हो गई कि ये वो है यहां जो है आकार है सादृश्य जो आकार उसका दिखाई पड़ रहा है लंबा चौड़ा जो भी मोटा इत्यादि दिखाई पड़ रहा है उससे एक भ्रमित बुद्धि हो गई यानी एक भाषित हो गया कि यह सादृश्य उसका भी है ऐसा हो गया इसीलिए वहां आपने देखा कुछ नहीं देखा नहीं है देखने जैसा हुआ एवं आंशिक रूप से देखा बाकी नहीं देखा ठीक से नहीं देखा ये तो सभी लोग कहते हैं हम क्यों रज्जु में सर्क को देखा भाई और मैंने ठीक से रज्जू को नहीं देखा था ये बोलता है नहीं देखा था ये नहीं बोलता है ठीक से नहीं देखा ये बोलता है ये ठीक से नहीं देखने वाली बात यह हमारे लिए काम का है इसलिए हमने इतना बताया आपको नहीं तो ये पकड़ में नहीं आएगा आपको केवल भान हो रहा है बात बन रही है और भान होने मात्र से एक इंद्रियव बन गया ठीक है ना तो वहां सदृश को लेकर के हो गया यहाँ चमचमाहट को लेकर के हो गया दोनों में लेकर के भान मात्र हो गया भान मात्र होने से वो आरोप का बिठे बन जाए उतना ही चाहिए आरोप के उससे आगे भी नहीं पीछे भी नहीं बिल्कुल नहीं दिखता है तब नहीं होगा बिल्कुल दिखता है तब भी नहीं होगा इसके बीच में रहना चाहिए ये बीच में रहना ही सादृश्य हो जाएगा तब जाके काम करें न विषय गया भान ये कि विषय रूप से एकाएक भान हो जाना चाहिए ये नीत बात भान का अर्थ विषय रूप से ही रहना चाहिए ऐसा नहीं विषय रूप से बन गया जैसा होना चाहिए बुद्धि में वो आ जाना चाहिए बस इतना केवल व्यतिरेक अभाव क्यों विषय रूप से भान नहीं आवश्यक है यहाँ क्योंकि केवल व्यतिरेक का अभाव होने से केवल व्यतिरेक मतलब अभाव होता है केवल विधि की अनुमान अभाव को सिद्ध करने के लिए होता है ये केवल की को हमने नहीं माना इसका मतलब एकांत विषय जो कहा वो बिल्कुल विषय नहीं बनता ऐसा तो नहीं माना। केवल की मैंने अत्यंत अभाव अत्यंत अभाव को हमने नहीं माना है वहां है कुछ तो विषय रूप से होता है किंतु तो विषय बनता भी नहीं अब देखिए उन्होंने कैसे बीच कर निकाला विषय भी है विषय नहीं बनता भी है और अगर आप चिंतन करेंगे तो युक्ति से ऐसा ही मानना पड़ेगा विषय बनता है पूरा बोलेंगे तो काम नहीं बनेगा और बिल्कुल विषय नहीं बनता है तो काम नहीं बनेगा इसके बीच में बन रहा ये तो दिखाई पड़ रहा है इसीलिए हम केवल अभाव कहते ऐसा नहीं है विषय बिल्कुल नहीं होता है ये हमने कह रहे कि केवल विधरेक अभाव ये, ये इसके लेकर क्योंकि एकांत विषय कहा न उसके लेकर आत्मन हा। स्वत्वा अनात्म तद विषय दिभासो मनुष्यों वाद अभ्यास ये सारी चर्चा है इसके लिए क्या सात्पर्य निकला कि यहां अन्योन्य अभ्यास कैसे सिद्ध हो गया कैसे इनका भान हो गया दोनों का बोलते हैं आत्मन सप्रकाशत्व आत्मा तो स्व्रकाश है सुप्रकाश का मतलब इतर निरपेक्षेण स्व प्रदीदी योग्यत्व उसमें है इतर निरपेक्ष रूप से स्वप्रदीधि योग्यत्व स्वप्रकाश वस्तु में है अपने आप प्रद होता है दीपक इतर प्रकाश निरपेक्ष रूप से स्वप्रदीधि योग्यत्व प्रकाश दीपक में है दीपक को जानने के लिए कोई दूसरी वस्तु चाहिए नहीं चाहिए जैसे अभी सूरज को देखना चाहते सूर्य को देखना चाहते टॉर्च की आवश्यकता है सुबह सूर्य आ गया नहीं आ गया टर्क तो निकाल के देखेंगे नया आंशिकता है तो सूर्य को स्वयं प्रकाश माना है तो स्व योग्यत्व योग्य स्वयं प्रकाश तो उसमें है इसीलिए वो स्वयं प्रकाश आत्मा भी ऐसा है कि आत्मा को जानने के लिए आप है करके सिद्ध करने के लिए दूसरे को पूछना पड़ेगा है कभी पूछा ऐसा कि मैं हूं या नहीं थोड़ा बताओ करके दूसरे को पूछता है कभी नहीं पूछा पूछने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि वो स्वयं प्रकाश हो रहा है आपके शरीर में कोई बीमारी हो गया बीमारी क्या है कैसा जानने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि आपको स्वयं प्रकाश उचित उसका जान नहीं है क्योंकि शरीर आपसे भिन्न है आपका विषय है उसको आप जानता नहीं तो शरीर के अंदर पेट खराब होने पर डॉक्टर को जाकर पूछना पड़ेगा वो इधर उधर देखकर के कोई बताता अपने ढंग से वो है या नहीं है जो बताता उसको दिखाई नहीं पड़ता अब आपके अंदर है तो दिखाई पड़ना चाहिए ना मालूम होना चाहिए नहीं मालूम हो आपके अंदर जितनी भी बातें हैं जितने भी आंतरिक वस्तु है उसमें केवल एक ही स्वयं प्रकाश है वो एक ही स्वयं मालूम पड़ता है बाकी कोई चीज मालूम नहीं पड़ती कौन से आत्मा और बाकी चीजों के लिए अन्य अन्य प्रमाण चाहिए मानसिक रोग हो गया साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा वो बताएगा आपको ऐसा ऐसा हो रहा है ऐसा ऐसा हो गया ये बीमारी है बात को तो साइकैप्रिस्ट साइकोलॉजी से जो भी है वो पढ़ करके समझ करके बताएगी सबसे आंतरिक है आप निरंतर उसको प्रयोग कर रहे हैं फिर भी आपको पता नहीं रहता इसका मतलब वो स्वयं प्रकाश नहीं है वो स्वयं प्रकाश होता तो फिर उसको पूछने जरूरत नहीं था जैसे आप कोई डॉक्टर के पास जाकर कैसे मैं हूं या नहीं हूं पूछता नहीं ऐसा ही यहाँ भी होना चाहिए था किंतु यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है मानसिक रोग हो गया तो पूछता है बुद्धि कम है या नहीं है कुछ कुछ हो रहा है इन बच्चों का आजकल बहुत परेशानी है ऐसे बोलते है हाँ तो वो जा करके याद नहीं हो रहा बोलता है याद करने का अभ्यास ही नहीं किया तो कैसे होगा याद कैसे करना उसको पता नहीं है तो फिर याद कैसे होगा और न माता पिता को मालूम है ना स्कूल में टीचरों को मालूम है कि बच्चों को कैसे याद मिला वो खाली दो दो लोड लोग है दस किलो पुस्तक उसको पकड़ा देता है और भूलता है कि आप देखो भाई तुम ये पुस्तक जितना ढोलते हो ना उतना हमको यहाँ तनख्वा मिलता है इसलिए दो लोगों कुछ बोलता है उनको उसका फिर पकड़ा देगा बाद में जो है सिखा देता है वो जानता नहीं है खुद भी नहीं जानता है वो क्योंकि खुद के परेशानी उसको पता है कि हमने कितनी कठिनाई से याद किया इसका मतलब याद करने का कोई तरीका नहीं है समझता है अब वो बच्चा भी परेशान है हाँ ऐसा करके याद करने को सोचता है तो सभी चीज के लिए आपको तो किसी से मदद चाहिए क्योंकि अपने आप वो प्रकाश भी नहीं केवल आत्मा एक ही स्वयं प्रकाश उसके लिए कोई पर प्रमाण की आवश्यकता नहीं अब ये आत्मा स्वयं प्रकाश बैठा हुआ है ये तो हो गया दूसरा पशु पशु को तो, पास नहीं तो कौन बोलता है नहीं है पशु पक्षी को भी नहीं समझ में आता है वो तो हमारे इतना भी उनको समझ में नहीं आता वो जो भी उनके दिमाग में आता है वो करता है वो बात अलग है किन्तु समझ में नहीं आता यदि पशु पक्षी के यदि समझ में आते होते तो कोई पशु पक्षी नहीं मरते कई बार मर जाते बीमारी हो गया हो तो बीमार होकर के मरते वो कहीं कर नहीं सकता उसको तो डॉक्टर के पास जाना आता नहीं उसके पास कोई डॉक्टर नहीं है नहीं आता है वो कहा नहीं कर सकते मतलब हाँ वो तो उसका अपना जो भी प्राकृतिक होता है वही करता है और वो भी उपचार मान के नहीं करता है अब वो कुछ हो गया तो कुछ करता है ऐसा ही होता है अब वो हो गया ठीक तो हो गया नहीं हुआ तो नहीं हुआ हो। ऐसा होता है कई बार जो है उसके देख देख करके वो ठीक हो जाता है वो अपनी तरफ से होता है किंतु इसका यह मतलब नहीं है? वो स्वयं जानता है स्वयं कोई भी नहीं जानता ना बस पक्षी जानता है ना कोई जानता है वो जान नहीं सकता क्योंकि उसके विषय से बाहर है वो कैसे जाने नहीं जानता वो स्वप्रकाशत्व आत्मनह स्वप्रकाशत्व जो है एक है स्वप्रकाशत्व को पहले जानना पड़ेगा इसको जानने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा और सारे नियम का पालन करना पड़ेगा सब्रद्धा श्रद्धा समाधान साधना संपत्ति और जो है सुबह उठकर के संध्या बंधन पूजा पाठ तब करना पड़ेगा गुरुसेवा करना पड़ेगा आश्रम सेवा करना पड़ेगा तपस्या करना पड़ेगा तब जाके वो स्वयं प्रकाश क्या है तब जान पड़ेगा इसके बिना ही अनात्मन तद विषयत्व आत्मन स्वयं प्रकाशत्व और अनात्मा क्या है उसका विषय बना हुआ है अब विषय कैसे बना हुआ है कि अत्यंत निकट विषय बना हुआ है। बुद्धि जो है उसका विषय जो बनी हुई बुद्धि है वो अत्यंत निकट सादृश्य है उसका ये दोनों हो गया दो अभी भाषा दो अभी दोनों भाषित हो दो रहा है एक तो स्वयं प्रकाशित रूप से तो भाषित हो रहा है और दूसरा वो स्वयं प्रकाशित का विषय रूप से भाषित हो रहा है अब दोनों भाषित हो दो रहा है विषय भाषित द्वारा रहे स्वयं प्रकाश के माध्यम से स्वयं प्रकाश तो स्वयं प्रकाश है इसका मतलब क्या हुआ हमने वो रखा बनाए रखा आत्मा को विषयता नहीं बनाई आत्मा में एक सादृश्य भानदा लाना है भान लाना है दोनों में भान हो तब तक अभ्यास होना है अब उसमें एक में क्या है वो स्वयं प्रकाश है भान होगा और दूसरा भी भान है उसमें कैसे विशेष रूप से उसका प्रकाश का प्रकाश जो स्वयं प्रकाश के प्रकाशित हो रहा है तो अब दोनों में भान आ गया है ना दोनों प्रकाश तो हो गया तो दोनों प्रकाशित होना इतना ही चाहिए दोनों प्रकाश भी हो गया अब किसके द्वारा प्रकाशित हो गया वो बाध्यम वहां दुदीय ज्ञानी मैंने अंधकरण है उसके द्वारा प्रकाशित हो गया है तो दोनों हो गए एक प्रकाश से और दूसरा हो गया अंधकरण के द्वारा होने पर भी अंधकरण के अंदर भी स्वयं प्रकाश का प्रकाश रहता है इसलिए तस्य तर्विदिभा नूर्य भादी न चंद्र तारक तो इसलिए उसी को लेकर के चलना है दोनों में भाषित होने का यह सिद्ध कर दिया मनुष्यो अहम इत्यादि जीवसा अब यहाँ मनुष्यो अहम बुद्धि प्रकट होती है मनुष्यो अहम में विशिष्ट क्या है देह मनुष्यत्व जाति विशिष्ट आकारवान देह ये मनुष्य है और अहम क्या है अहम में ये स्वयं प्रकाश आत्मा भी है चित आत्मा, लक्षित आत्मा भी है और वो अहम बाकी तो अहंगार तो बुद्धि के साथ साधन से करके अहंगार भी दोनों हो गया दोनों होकर के भान हो रहा है कैसे अहम करके भान हो रहा है एक स्वयं प्रकाश से भान हो रहा है उसका स्वयं प्रकाशत्व है स्वयं प्रकाश बने रहने से वो कभी विषय नहीं बनता क्योंकि उसको विषय करने के लिए दूसरे के आवश्यकता नहीं जैसा दीपक जैसा है वो कोई दूसरे का विषय नहीं करता दूसरे विषय से प्रकाशित नहीं होता इसीलिए स्वयं प्रकाशित्व रहने से फिर इसका जो विषय संबंध करके अहम बुद्धि हो जाती है अहम बुद्धि होने के बाद फिर मानसिक बुद्धि भी उसके दुद्ध साथ हो जाती है तो दोनों का भान कैसे भी हो रहा है इसका मतलब आप जब जब ध्यान में बैठते हैं अंधकरण को एकाग्र करते हैं मन को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं तब तब सब इसका भान होता ही रहता है दोनों का अध्यास होना है और जब भी आपको बोध आता है बोध में भी उसका ज्ञान प्रकट होता है प्रतिबोध विधि अमरदत्तम उसमें भी रहता है तो हर जगह इसका दोनों का भान है वो भान से ही आप सारा कार्य करते हैं तो भान मात्र हो गया अब जिस जिसका भान हो रहा है वो सारे क्या है ऐसा स्पष्ट रूप से अब जाना नहीं अध्यास क्यों हो गया क्योंकि भान तो हो रहा है क्योंकि तो दोनों को स्पष्ट रूप से नहीं जाना जैसे हमारे और रजत में वैसा ही है दोनों को स्पष्ट रूप से नहीं जाना इसलिए हो गया बीच में उसका सादरती के द्वारा भान भी है यहां भी है कि के द्वारा भान है और दोनों को स्पष्ट रूप से नहीं जाना तो एक नहीं इसलिए हो गया भान हो गया नहीं से हो गया अन्यों ने इस प्रकार से अन्योन्य अद्यात सिद्ध हो जाएगा तो कि ही चीज यहां मिसिंग है क्या है वो विवेक नहीं है दोनों को ठीक से आपने नहीं जाना जिस इंद्रिय से जानने के योग्य विषय था उस इंद्रिय से उसको जानना था अभी आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व शुद्ध बुद्धि के द्वारा जानने योग्य विषय था ब्रह्माकार वृत्ति में समझना था अब वो हुई नहीं ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होने से आत्मा तो का स्वयं प्रकाशत्व का स्वानुभव नहीं होने से उस अनुभव के ऊपर ध्यान नहीं होने से वो नहीं है बराबर हो गया किंतु वो भाषित हो रहा और उसके सादृश्य रखने वाले अत्यंत शुद्ध स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व आदि धर्म से युक्त तो बुद्धि है तो बुद्धि के साथ उसकी निकटता और दोनों रहने से हो दोनों एक जैसे प्रतिबिंबित होकर ऐसा दिखाई पड़ने लगा जैसे दर्पण में सूर्य प्रकाश दिखाई पड़ता है दर्पण में दि दिखाई पड़ने वाले सूर्य प्रकाश में दो अंश है एक तो स्वयं प्रकाश सूर्य का प्रकाश और जिसमें प्रतिबिंबित होने के कारण उसमें रिफ्लेक्शन जो हुआ है प्रतिबिंब जो हुआ वो दोनों मिलकर के वो एक जैसा दिखाई पड़ता है कई जगह ऐसा है दोनों मिलकर एक जैसे दिखाई पड़ अब प्रतिबिंब में दिखाई पड़ने वाला नहीं दर्पण में दिखाई पड़ता है जो प्रकाश प्रतिबिंबित हुआ जो प्रकाश उसको आप भेद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे क्या करेंगे कि वो प्रकाश का प्रकाश किसका धर्म है जाने की जो चमक रहा है वो किसका धर्म है और वो प्रतिबिंब हुआ वो किसका धर्म है ये जानेंगे क्योंकि प्रकाश में स्वयं प्रतिबिंब नहीं होता प्रकाश किसी तल पे पड़ने पर प्रतिबिंबित होता है ये आप जानने से दोनों का भेद हो जाएगा दोनों का भेद होने पर प्रतिबिंबित प्रकाश को आप सूर्य का प्रकाश समझेंगे प्रतिबिंबित जो दर्पण है उसका प्रकाश नहीं समझेगी दर्पण में प्रकाश धोने की योग्यता है यह समझेगी तब वेग हो गया विवेक हो गया तो दर्पण में गिरा हुआ प्रकाश दर्पण का प्रकाश है ऐसा समझना बंद हो जाएगा इतना ही होता है यहां भी ऐसे होता कि यहाँ उसका स्वरूप ज्ञान होने पर वो जो सूर्य का प्रकाश देता वहां समानता है इसको लेकर के यहाँ भी स्वयं प्रकाश है तो समझेंगे समझने पर अंधकरण में ये क्यों आ गया क्योंकि अंधकरण में इन इन धर्मों से संबंध था स्वत्यत्व सूक्ष्मत्व इत्यादि संबंध था तो शुद्धत्व तो, स्वत्यत्व सूक्ष्म तो तीनों धर्म है यह समान वहां है दर्पण के समान ही प्रतिबिंबित हो गया वो होने की योग्यता उसमें है निकटता भी है ये सब हो गया तो हो गया ऐसा करके आप दोनों को भेद करेंगे और बाकी तो कार्य वहां वही होता है प्रतिबंध तो फिर भी पड़ता रहेगा वो जाएगा नहीं क्यों क्योंकि वो का सोपाधिकास जाएगा शुरू में जो अभ्यास किया था यानी आप आ, आत्मा को मरने वाला समझा था जो स्वयं प्रकाश को स्वयं प्रकाश नहीं समझा था वो हट जाएगा वो हट जाएगा क्योंकि वो तो उपाधि के कारण नहीं था वो हट जाएगा वो बाकी हाइड्रेफर बात इस प्रकार से अद्या बिल्कुल अनुन्य संभव है यदि कायमेन अभीषय कुत स्वशत्म आगे के लिए प्रश्न है, फिर निर्देश